परमार्थ प्रसंग सड़सठ बिना प्रयत्न के अभिष्ट लाभ नहीं होता एक बालक ही बिना प्रयत्न किए पाता है वह जानता है मेरी माँ सब जानती है माँ को छोड़कर वह और कुछ नहीं जानता उसे जब जिस वस्तु की आवश्यकता होती है माँ उसे देती है उसे अपने लिए सोच विचार नहीं करना होता धर्म जीवन में भी बालक के समान होने की जरूरत है बच्चे को जैसे ही भूख लगती है वह रोता है झट माँ सब कार्य छोड़कर आकर उसे गोद में ले लेती है और दूध पिलाती है फिर भी हुआ वही बच्चे को भी रोना पड़ता है अपना अभाव बतलाना पड़ता है भक्त को भी उसी तरह भगवान का नाम लेने की जरूरत है भक्त के लिए आकुल होकर प्रार्थना करने की जरूरत है उनको पाने के लिए रोना पड़ता है अन्य कोई वस्तु मिलने या उसे देने पर वह उसकी तरफ मुड़कर देखता भी नहीं वह चाहता है एकमात्र भगवान को उनके कोश्वर्य को नहीं पैसा ठका, उस समय बिल्कुल मालूम पड़ता है रामप्रसाद ने गाया है भावार्थ साधारण धन से मेरा क्या मतलब है माँ अरे तेरे धन के बिना कौन रोता है तारा दूसरा धन देगी तो घर के कोने में पड़ा रहेगा और माँ यदि अभय चरण देगी तो हृदय की पद्मासन पर सुरक्षित रखूंगा। अड़सठ मन को कब्जे में लाना ही मुद्दे की बात है वह यदि नहीं हो सका तो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कहते हैं गुरु कृष्ण और वैष्णव साधु इन तीनों की दया होने पर भी यदि एक की दया न हुई तो जीव मिट्टी में मिल जाता है यह एक है मन मन पर विजय प्राप्त कर सके तो संसार को जीता जा सकता है इसीलिए तो इतने साधन भजन की जरूरत है श्री रामकृष्ण एक गीत गाते थे भावार्थ मैं जिस मंत्र को जानता हूँ तुझे वही मंत्र दिया पर अब तेरे मन के हाथ में है मंत्र वही है जिससे मैं विपत्ति से पार हुआ हूँ और दूसरों को पार करता हूँ उनहत्तर सदगुरु सिद्ध मंत्र ही देते हैं जिस मंत्र को जप कर योगी ऋषिगण सिद्ध हुए थे और जो गुरु परंपरा से चला आ रहा है वे तो मनगढ़ चाहे जो नहीं देते मंत्र में कदापि अविश्वास या अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए लंबी अवधि तक यथाविधि मंत्र जप करने पर भी यदि मन की एकाग्रता और पवित्रता की प्राप्ति नहीं होती तो समझना कि मंत्र का दोष नहीं है तुम्हारी ही दोष त्रुटि उसका कारण है और उन्हें सुधारने की चेष्टा किए बिना खाली ऊपर ऊपर मुंह से जब करके या दूसरा गुरु करके ही क्या होगा मन और मुख दोनों का योग करके जप करना चाहिए मन और मुख एक करना चाहिए सत्तर मंत्र को महाशक्ति का आधार और इष्ट का ही स्वरूप समझना स्थूल को पकड़कर कर सूक्ष्म सूक्ष्म को पकड़कर महासूक्ष्म तब पहुंचना होता है जो मनवाड़ी से परे है अवांग मनस गोचरम